मूल व्यापक व्यापक का अधिकरण और पूर्व पक्ष का अवृत्तित्व इसका प्रथम संस्कार कैसे हुआ उतना दूर नहीं विशेषण से पहले

वन आगे, तो ना। आगे ना है ना साध्याव वन निरूपित वित्व भाव ये प्रथम संस्कार हो गया <coughs> आगे दोष कहा क्या दिखाया पर्वत में का है उसे में आ जाएगा तो अभ्यक्ति तो दोष हो गया उसके

संशोधन करने के लिए जो विशेषण मिला करके अभी तक लक्षण क्या हो जाएगा द्वितीय तो दोष क्या दिखा रहा है कहाँ दिखा रहे

तो लक्षण विशेषणों को मिलाकर और और और का तृतीय दोष क्या कहायोगी तो यहाँ पर सिद्धांति अनुमान देती पूर्व पक्ष ये अनुमान को परीक्षा करेगा

साध्यता वो संबंध धर्म ये सब साध्यता व्यक्ष हो गया संबंध हो गया समवाय संबंध समवाय संबंध से कपी संयोग इस वृक्ष में कपि संयोग रहे, रहे और वहाँ पर धूम भी अभी धूमों का काम बात है वर्च्छे वर्च्छे तो वृक्ष वृक्ष तो बोला वो रहे, रहे तो ये कार्यकरण हो

एकाधिकरण हुआ तो हमको दिखाना है ना शाध्या, भावु, शाध्या, भावु, शाध्या, साध्या साध्या साध्य के भाव अबत्या कहा मिलेगा तब तो, तो, तो ये अभी ये सद हेतु है, तो है। पूर्व पक्ष का मत में ये सद हेतु है सद हेतु है तो, तो, तो पूर्व पक्ष को दिखाना पड़ेगा साध्या अभावत अवृत्ति तो?

तो यह तो, तो साध्य है और तो रहे साध्य अभाव कहाँ दिखाएगा जाकर के कहा दिखाएगा तो निरूपित वृक्ष तो में तो आएगा नहीं, नहीं आएगा तो ये समन्वय हो गया लक्षण समन्वय हुआ आगे सिद्धांत दोष दिखाएगा सिद्धांत क्या दोष दिखा रहा है

होगा? कपिश तो है शाखा में है यहाँ सिद्धांति दो से क्या दिखाएगा तो, तो है एक वृक्ष में है ऐसे सिद्धांति क्यों कहेगा सिद्धांति का कार्य है कि लक्षण का विघटन करवाना

लक्षण अब तक बन गया कि साध्या अभावत अवृत्तित्व सिद्धांति उसका खंडन करेगा कैसे करेगा मूलों में भी साध्या भाव दिखा रहा है सिद्धांति मूल में जो साध्या भाव व सिद्धांति दिखा रहे क्या संबंध है ना और धर्म कपी समय

अर्थात समवाय संबंध में कोई भी कपी संयोग मूल में है नहीं। साध्या वन कौन बन गया मूलावच्छेदन वृक्ष बन गया और उसमें हेतु हेतु ये तो है जी है। तो होने से अभी हेतु में क्या आ गया हेतु में वृत्व तो आ गया तो आ गया। तो वृक्ष का किस अंश को लेकर के वृतित्व आ गया मूलावच्छेद वहाँ साध्या भाव है और वृतित्व है

शाखा विच्छेद में क्या दोष है कोई दोष नहीं है वहाँ साधे भी है हेतु भी है कोई दोष नहीं तो। समय है है? लेकिन वो शाखा के तो ऊपर का मतलब शाखा शाखा पर भी तो भी शाक्ष शाक्ष तो में है उस अंश में हेतु भी है साधे भी है तो वहाँ तो, तो कोई दोष नहीं है पूर्व पक्ष दिखा रहे वहाँ

ना पूर्व पक्ष अभी शाखा को दिखाने का उसका तात्पर्य नहीं है वो तो साध्य अभाव दिखा करके कहेगा साध्य अभाव दिखाएगा हेतु अभाव दिखा देगा वो शाखा में दिखा रहा है सिद्धांत शाखा में उसका भी तात्पर्य नहीं है मूल में अभाव दिखाया और उसमें वृतित्व दिखा दिया जिस अधिकारण में साध्य अभाव है उस अधिकार सिद्धांति दिखा रहा है की साध्य अभाव वाला में वृतित्व आया इतना ही दिखाना उसका तात्पर्य है

पूर्व पक्ष का तात्पर्य है साध्य अभाव वाला में वृतित्व नहीं आया कहा हृदय में सिद्धांत कह दिया में वृत्तित्व आ गया ये आने के बाद पूर्व पक्ष कहता है कि आप एकाधिकरण नहीं कर पाएंगे तो सिद्धांति को एकाधिकरण समान से कोई मतलब नहीं उसका कार्य है दोष दिखा देना साध्य अभाव तो वृतित्व दिखा देना तब भी पूर्व पक्ष कहेगा

कि आप जहां साध्य है वहीं वही भाव दिखा रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए अब तक समान अधिकरण का कोई बात ही नहीं था ये दोष दिखाने से पूर्व पक्ष कहता है कि एकाधिकरण नहीं होगा नहीं होना चाहिए इसलिए अभी लक्षण में जोड़ा जाएगा वैधिकरण अब मिलाकर के लक्षण लेता

वन वन यहाँ तक तो अभी यहाँ दो हो गया की एकाधिकरण हो गया ये जो दिखा रहा रहा है है ये है। दिखा दिखा रहे मूल अवच्छेद देना अर्थात उसको भी दो भाव कर दिया पक्ष को भी दो भाव कर दिया सिद्धांति तो अगर पक्षों को एक मानना है

तब तो, तो सिद्धांत दोष नहीं दिखा पाएगा विपक्षी को ही दोहा कर दिया यहाँ विचार और आगे लिया जा सकता है पूर्व पक्ष कहेगा हम शाखा वच्छेदना सिद्ध करता है मुलावच्छेदना साध्य भाव है तो वहाँ फिर एतद वृक्ष तो अगर माने कहेंगे तो फिर ये हेतु तो दुष्ट हेतु तो होगा तो फिर हम ये अनुमान आप जो दिए हैं क्योंकि अनुमान सिद्धांत दे देता है प्रथम पूर्व पूछ कहेगा ये अनुमान ही तो फिर गलत है आपका

तो अगर आप अवच्छेदों को बना देंगे पक्ष को ये अलग विचार है यहाँ तो दिया नहीं हुआ अभी यहाँ क्या हुआ ये साध्य और साध्य भाव का समानाधिकरण नहीं होना चाहिए अभी ये आवश्यक पड़ गया पढ़ने से आगे का फिर विचार चला अगर ये विचार अगर ये समानाधिकरण का बात नहीं आता फिर आगे का और विचार लेने का आवश्यक नहीं था

अभी ये समान हो गया तो इसलिए अभी व्यधिकरण अवच्छिन्न ये जोड़ना पड़ा किसके साथ व्यधिकरण होगा साध्या भाव प्रतियोगी के साथ इसलिए प्रतियोगी व्यधिकरण साध्या भाव तो जो व्यधिकरण होना चाहिए साध्या भाव व्यधिकरण साध्या भावस् दोनों समान अधिकरण है तो व्यधिकरण साध्या भाव नहीं कह करके व्यधिकरण्य अवच्छिन्न साध्या भाव कहते हैं ऐसे

मतलब घट और नील तो कहते हैं घटक तो अवच्छिन्न नील कह देंगे जिसके साथ समानाधिकरण करते हैं उसका अवच्छेद को कर लेंगे तो कह देंगे उसे अवच्छिन्न जो होगा इसलिए वैधिकरण या अवच्छिन्न इस प्रकार के कहते हैं ठीक है अभी समानाधिकरण नहीं होना चाहिए अब साध्याभाव और प्रतियोगी साध्या भाव प्रतियोगी के साथ समानाधिकरण नहीं होना चाहिए प्रतियोगी कौन होगा साध्य ही होगा

भूल नहीं हो पाए अच्छा तो प्रतियोगी अगर साध्य ही होगा अच्छा आगे विचार होने के बाद फिर आपका जो मतलब कंसिस्टेंट प्रश्न जो होता था कल इनका भी वो प्रश्न आया तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा फिर वो चलेगा आज उसको और विचार कर लेंगे आगे क्या दोष दिखाया अनुमान वाक्य पहले बोले यहां तक हो गया वैदिकरण अनुमान सिद्धांति दे दिया

पूर्व पक्ष इसको परीक्षा करेगा हाँ अब क्षेत्र का संबंध धर्म ये सब दिखा करके संबंध सही आत्मा

भाव दिखाना है कहां दिखाएंगे घट में घट में समवाय संबंध ज्ञानोत्व तो अव अच्छिन्न ज्ञान रहेगा नहीं, नहीं रहेगा साध्या भाव मिला और वो अभी आप विशेषण दिए हैं कि प्रतियोगी व्यदिकरण भी होना चाहिए तो पूर्व पक्ष कहता है कि हाँ वहां ज्ञान नहीं है नहीं होने से वो

आपका लक्षणों का जो घटक होना चाहिए साध्याभाव वो साध्या भाव अभी घट्ट में मिल मिल गया और तन निरूपित तो वहाँ तो रहेगा ना आत्मा आपका हेतु क्या है आत्मत्व तो। घट्ट में आत्मत्व तो रहेगा नहीं रहेगा तो हेतु में क्या आया अवृत्ति है आया लक्षण समन्वय हुआ सिद्धांत क्या दोष दिखाया

है समान हो गया किसके साथ समानाधिकरण समान अधिकरण होगा कौन है वो ज्ञान तो ज्ञान को भी घट में रहना है किस मंत्र से रहता है विषयता संबंध से रहता है तो होने से विषयता संबंध से रह जाने से अभी वो व्यधिकरण हुआ फिर साध्या भाव नहीं हुआ साध्या भाव मिला मिला

किंतु तो व्यधिकरण नहीं हुआ तो अभी यहां है कि व्यधिकरण नहीं होता है क्योंकि वो दिखा देता है वहां साधियों को इसलिए व्यधिकरणों का नाश करता है अगर ये व्यधिकरण वाला बात नहीं होता फिर लक्षण उतना ही ठीक था अभी तो व्यधिकरण वहां जोड़ना पड़ा तो व्यधिकरण जब जोड़ दिए

सिद्धार्थी क्या करता है ना अन्य संबंध से दिखा देता है सब पूर्व पक्ष का कार्य होगा कि अन्य संबंध को निराकरण करना इसलिए वो जुड़ता है फिर किसको जुड़ता है प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध कहता है प्रतियोगिता अवच्छेद का धर्म कहता है ये साध्यता अवच्छेद का संबंध साध्यता अवच्छेद का धर्म से भिन्न है क्या नहीं है और वही है तो हमको हमेशा लगता है कि हम वही चीज फिर कह रहे हैं

यहां वो चीज नहीं कर रहे हैं यहां क्या वास्तविक करता है कि अन्य का निराकरण करता है जब हम प्रतियोगिता को कहते हैं साध्यता वचन को संबंध आवचित प्रतियोगिता को वहां कहते हैं इस संबंध से होना चाहिए कहते हैं और जब व्यधिकरण का नाश करने वाले नाश करने के लिए सिद्धांति अन्य अन्य धर्मों से लाता है पूर्व उसका निराकरण करेगा

ये निराकरण करने के लिए ये प्रक्रिया अर्थात तो आप अन्य संबंध से दिखा करके हमारा लक्षण को निरानाश नहीं कर पाएंगे लक्षणों का त्रुटि नहीं दिखा पाएंगे अर्थात तो हमारा इतने दूर तक तो जो लक्षण था ये ठीक ही है आप उसको खंडन करते हैं इसलिए हम उसको रक्षा करते हैं कुछ नया चीज नहीं कर रहा है सिद्धांत उसको उसका लक्षण को खंडन कर देता है वो उसको केवल रक्षा करता है

कुछ नया सिद्ध करना नहीं चाहता है साध्या अभाव जो दिखाया था वही ठीक है व्यधिकरण अंश को आप नाश कर रहे हैं क्या वो आप नाश नहीं कर पाएंगे अर्थात व्यधिकरण अर्थात समानाधिकरण सिद्धांति जो दिखा रहे हैं पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि जो संबंध होना चाहिए वही संबंध से समानाधिकरण ये कभी हो पाएगा क्या जो सम से अभाव पहले दिखाए क्या वही संबंध से रहेगा तो समानाधिकरण होगा

ये कभी संभव है क्या उस समझ से पहले अभाव कहे हैं फिर उस समय से भाव हो जाएगा क्या कभी कभी तो होगा ही नहीं तो होगा ही नहीं तो फिर क्यों कह रहे कहेंगे आप अन्य संबंध से दिखा करके व्यधिकरण का नाश करवा रहे हैं केवल उसी को बचाना है अधिक को सिद्ध नहीं करना है उसी को बचाने के लिए फिर वही चीज कह रहा है आप संबंध से नहीं दिखा पाएंगे समानाधिकरण करने के लिए

तो यही संबंध ही होना चाहिए और ये संबंध कभी होगा ही नहीं कि वो संबंध से तो अभाव है तो यहां जो फिर हम वही चीज वही चीज करें कहते हैं यहां सिद्ध के लिए नहीं असिद्धि का निराकरण करने के लिए पुनरावृत्ति नहीं है वहां सिद्धि करना है यहां असिद्धि का निराकरण करना है इसलिए पुनरावृत्ति नहीं से है, है ये वेधिकरण कह दिया वेधिकरण जोड़ने से ये दोष आया

तो वेदिकरण तो अन्य समय से दिखा दिया और जो हमारा व्यधिकरण से पहले जो लक्षण है वो जो विषयता संबंध इत्यादि के द्वारा जो व्यधिकरण का नाश कर रहे हैं वो उसको बचा पाता है क्या वेदिकरण जोड़ने से पहले हम संबंध और धर्म को लाए हैं किंतु तो जब व्यधिकरण का नाश करता है सिद्धांति वो दोनों विशेषण उसको बचा पाते नहीं क्या नहीं बचा पाते देखिए

सिद्धांति कहता है कि देखिए विशेषता संबंध से ज्ञान है साध्यता समवाय संबंध है ना वही ज्ञान के विषय में देखिए अभाव मिला घट में भी कहता है हाँ अभाव है निषेध नहीं करते हैं निषेध कहाता है

किंतु अन्य संबंध से हुआ रहा इसके द्वारा आपका व्यधिकरण नाश हुआ अन्य संबंध को संबंध से अभाव है मना नहीं कर रहा है ना इस प्रकार के अवच्छेद नहीं होता अगर कहेंगे तो फिर वायु में समवा संबंध अवच्छेद रूपा भाव नहीं मिलेगा

क्योंकि समवाय कैसे अवच्छेद को होगा क्योंकि संयुग संबंध से भी तो वायु में रूप नहीं है ना नहीं नहीं तो फिर संबंध जो अवच्छेद का माना जाता है ये सिद्धांत ही नाश हो जाएगा उनका आप जो कहते हैं अवच्छेद का संबंध में लगा दिया अर्थात तो अन्य संबंधों को वो अतिक्रमण नहीं, नहीं करेगा तो फिर वायु में समवाय संबंध अवच्छेद रूपाभाव नहीं मिलेगा अवच्छेद वहां उसका मतलब सामर्थ्य इतना ही है

इसी संबंध से तो मिलना ही है अन्य संबंध से भी मिलता है उसको उसका कोई मतलब नहीं है तो ऐसा कहेंगे तो फिर यहां भी आपको इसी प्रकार पड़ेगा। ना। कहना पड़ेगा सकल संबंधा बच्चि साध्या भाव कहना पड़ेगा तो, तो आपका लक्षण इस प्रकार पहले से नहीं बनाया गया आप अगर शुरू से कहेंगे कि

सकल भाव सकल देते संबंधावच्छिन्न साध्या भावता अगर वहां नहीं देंगे साध्यता अवच्छता संबंधा अवच्छिन्न हम कहते हैं प्रतियोगिता का अगर कहेंगे सकल संबंध अवच्छिन्न साध्या भाव होना चाहिए ऐसा अगर कह देंगे शुरू से तो फिर जो अभी समय विषयता संबंध ना को दिखा रहा है कहेंगे ये फिर और नहीं घटेगा इससे क्या हानि होगा देखिए

विशेषता संबंध है ना अभी आप साध्य को घट में नहीं दिखा पाएंगे कहेंगे किंतु विशेषता संबंध से तो ज्ञान रहेगा सर्वत्र रहेगा आप ये संबंध को भी अगर निषेध करेंगे नहीं, नहीं, नहीं। में रूप कर कहते हाँ और यहाँ कहेंगे तो नहीं होगा यहाँ आप जो कह रहे हैं वो ठीक है अभी आप हमारा प्रश्न का उत्तर दीजिए साध्यता वच्छेद का संबंध कहने से

तो फिर ये वहां कहेंगे सकल और यहाँ साध्यता अवचित तो का संबंध एक लेंगे क्यों लेंगे तो वहां भी समवाय संबंध क्यों नहीं लेंगे क्यों क्यों क्यों तो जैसे कहेंगे काली के संबंध से रूप का अभाव होगा नहीं होगा

तो इसलिए वो विचार नहीं चलेगा ठीक है तो अर्थात अवच्छेद का संबंध इसी प्रकार की विचार नहीं होता है अवच्छेद का अवच्छेद केवल जहां लक्ष्यता पक्षता इत्यादि का उनका जो परिधि उसी के लिए अवच्छेद का व्यवहार होता है संबंध अथवा धर्म में अवच्छेद का इस प्रकार के विचार कहीं आया ही नहीं आप जो विचार दे रहे हैं तो इसलिए वो उनका सिद्धांत तो भी नहीं है तो क्यों विचार कर अच्छा तो

आप जो कहते हैं सकल संबंधावच्छिन्न रूपाभाव वायु में है हम समवाय संबंधावच्छिन्न रूपाभाव वायु में ये शब्द व्यवहार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इतने ही प्रश्न है कैसे करेंगे ये आप ही अपना सिद्धांत का विरोध कर रहे हैं समझ रहे हैं ना आप कहेंगे कि वायु में समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का रूपाभाव है

हम आपका प्रश्न करेगा कैसे फिर अवच्छेद तक कह दिए अन्य संबंध में भी तो अभाव होगा देखिए अभी फिर बढ़ा रहे हैं शंग, शंग, तो यहाँ भी ऐसे मात्र फिर जोड़ना पड़ेगा तो, तो अर्थात तो लक्षण का सम, सुधार करने के लिए अविशेषण जोड़ना पड़ेगा उतना में नहीं होगा तो यहाँ भी इस प्रकार फिर और कुछ सुधार हो सकता है ये सुधार कर

अच्छा विचार करने से और कुछ सुधार उसमें आवश्यक है तो वहाँ आवश्यक है तो यहाँ भी आवश्यक है यही सब आगे कर रहा है आप मात्र कहे अथवा अन्य कुछ विशेषण जोड़े हैं, वो जाएगा अच्छा ज्ञान ज्ञान है।, है, उसको साथ दे, वो साथ हाँ तो संबंध तो उसका अभाव मिलता है घट में मिल रहा है

ज्ञान का आभ मिल रहा है विषयता संबंध से मिलता है वह सिद्धांति बोल रहा है या पूर्व पक्ष बोल रहा है ये सिद्धांति दो सौ सिद्धांति देखा तो बोल रहा है विषयता यदि वह पर समय समझ से आभ मिलता तो परंतु विषयता का संबंध से तो ज्ञान रह रहा है दूसरा संबंध हमने दूसरा संबंध का निराकरण नहीं किया नहीं किया तो फिर

निराकरण करते हैं ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए तो जहां हम कि चक्षुर मात्र गुणों रूपम कहते कहते कहते हैं कहेते हैं शब्द क्यों चक्षुर और इतर इंद्रिय अग्राह्य कहते हैं तो इसी प्रकार की यहां आपका मात्र शब्द नहीं है नहीं होने से इसे विचार देते हैं अच्छा अभी इसको न, आ,

ये जो व्यधिकरण नाश हुआ इसका निराकरण करने के लिए अभी लक्षण क्या कहेंगे बोलिए

अच्छा आगे अनुमान वाक्य क्या है, जाते। जाते है हाँ पहले संबंध धर्म इत्यादि के होंगे संबंध क्या धर्म है विशिष्टता तो क्या चीज है मतलब क्या धर्म आप कह दिए क्या धर्म है

तो अभी अनुमान दिया सिद्धांत पूर्व पक्ष इसको विचार करेगा तो विचार करेगा तो कहीं दिखाएगा कर्मों में का कर पर भाव भी भी भाव हो जाएगा। होने से

व्यक्ति का लक्षण अभी नहीं जा रहा तो हेतु क्या हो गया सद हेतु है हेतु दुष्ट हेतु है क्योंकि इसमें प्रतित्व आ गया हेतु दुष्ट हेतु आ गया ये पूर्व पक्ष अपना निर्णय बता दिया अभी सिद्धांति ये पूर्व पक्ष अपना निर्णय बता दिया अभी सिद्धांती दोष दिखाएगा कैसे दोष दिखाएगा

यहाँ से हटेगा क्यों गुण से विशिष्ट सत्ता, तो सत्ता, सत्ता का तो अभाव है फिर शुद्ध सत्ता तो अभाव क्यों दिखाया दिखाया उससे क्या हुआ

उसे क्या हुआ शुद्ध शुद्ध तो में से रह गया रह गया उसे हुआ क्या समानाधिकरण समाना तो हो गया समानाधिकरण अथवा समानाधिकरण आ गया उसे क्या हानि हुआ प्रतियोगी वेधिकरण हमको होना चाहिए था नहीं हुआ तभी तो

प्रतियोगी व्यधिकरण और कोई लेकर के सिद्धांति दिखाएगा कहेंगे ये ठीक नहीं हुआ और कहीं दिखाएगा प्रतियोगी व्यधिकरण कहा दिखाएंगे सामान्य दि सामान्य दि साध्याव वाले है और उसमें हेतु हेतु क्या है जाति जाति रहेगी नहीं।, नहीं रहेगा तो अभी क्या घट गया उधर साध्याभाव तो घट तो, तो गया

साध्या भाव प्रीति तो भाव ये व्यक्ति का लक्षण है ये हेतु जाति में गया जाने से क्या दोष हुआ तो हेतु कैसे क्या दोष क्या आया अतिव्याप्ति हुआ अतिव्याप्ति कैसे हुआ लक्षण नहीं, तो नहीं तो है अलक्ष्य है दुष्ट हेतु है तो अलक्ष्य में लक्षण में गया इसलिए अतिव्याप्ति दोष हो गया

ये सिद्धांति दिखाते हैं अभी पूर्व पक्ष इसका निराकरण करेगा पूर्व पक्ष क्या कहेगा अभी पर दिखा रहे थे, पर दिखा शुद्ध विशिष्ट सत्ता को भाव दिखा रहे भाव, दिखा रहे। पर के से भाव दिखाना चाहिए अभाव तो है भाव भी इसी से दिखाना चाहिए

संबंध तो समय संबंध से दिखा रहा है इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है मतलब धर्म भी वही होना चाहिए अन्य धर्म से भाव दिखाने से नहीं होगा यहाँ भी देखिए सिद्धांति वेदीकरण का नाश कर रहा है और पूर्व पक्षी वेदिकरण को बचा रहा है तो ये वेदिकरण रहेगा तभी इसके लिए लक्षण में जोड़ करके पूरा लक्षण बोले

संबंधि हाँ ठीक है प्रतियोगिता प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध अवच्छि प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न वन अधिकारण अवच्छिन्न साध्य अवच्छेदक संबंध वो अभी कहा है व्यक्ति

अभी वहाँ विचार नहीं गया न? तो अभी हम लोग यहाँ क्या अधिक जोड़े इस पर्याय में प्रतियोगिता अवच्छेदक प्रतियोगिता अवच्छेद किसको लेकर के यहाँ जुड़ा मतलब क्या चीज प्रतियोगिता अवच्छेदक के यहाँ हो रहा है विशिष्ट विशिष्ट सत्ता तो ये प्रतियोगिता अवच्छेद

तो इसी संबंध से ही अर्थात वेधिकरण सिद्धांती चाहता है अर्थात इसी संबंध से अगर मिल जाएगा तो समानता समान का नाश होगा सिद्धांति पूर्व पक्ष वेधिकरण को बचाना चाहता है और इसके लिए कह देता है इसी संबंध से अगर आ पाएगा तो भी हमारा वेधिकरण नाश होगा और उसमें तो आएगा ही नहीं अच्छा आगे

आगे क्या अनुमान वाक्य कहेंगे अभी हेतु में चलेंगे धुमा तो इसमें साध्य वो कहाँ दिखाएंगे जल जबर होने और उसमें हेतु पूर्व पक्ष क्या कहेगा हेतु हवा मिल जाएगा लक्षण समन्वय हो जाएगा सिद्धांत क्या कहेगा

हेतु होना चाहिए सिद्धांत दिखाए गए तो कैसे काली का संभाग जलह में रहेगा और कहाँ दूसरा जगह दिखा रहा है हेतु का अवयव हेतु का अवयव में भी साध्या अभाव है वोय। वोय। और वहाँ समय सम से रह गया तो इसको वारण करने के लिए

अभी क्या आ, आ, कितने जोड़ते हैं विशेषण तो तो तो कौन होगा हेतुता अवचित तो का संबंध आवश्यकना प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता किसका है साध्य हाँ। साध्य तो पूरा हो गया वृत्ति तो अभाव का प्रतियोगिता है

अभी हम कहते हैं वृतित्व तो अभाव का प्रतियोगिता तो वृत्तित्व तो अभाव इसका, प्रति प्रति तो तो इसका प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता कहां रहेगा वृतित्व में रहेगा तो वृत्तित्व ये कहां रहेगा वृत्ति में हेतु में हेतु हो गया वृत्ति और उसमें रहेगा वृत्ित्व तो हम कहते हैं कि हेतु में रहा वृत्तित्व और वृत्तित्व में जो प्रतियोगिता रहता है

जैसे घट में रहने वाला प्रतियोगिता का अवच्छेदक जिस समझ से घट रहता है इसी प्रकार की वृत्तित्व में रहने वाला प्रतियोगिता का अवच्छेद का जिस समझ से वृतित्व तो रहता है वो लेना चाहिए किंतु यहां कहते हैं ना अवृत्तित्व तो स्वरूप तो समझ से रहता है इसलिए प्रतियोगिता तो अवच्छेद का यहां वृत्तित्व जिस संबंध से रहता है वो नहीं वृत्तित्व जिसमें रहता है वो जिस समझ से रहता है वृत्तित्व किसमें रहा

वृत्ति कौन है हेतु हेतु जिस संबंध से रहेगा उसको कहेंगे हेतुता अवच्छेद का संबंध हेतुता तो अवच्छेद का संबंध को ही अभी हम वृत्तित्व में जो प्रतियोगिता रहा उसका अवच्छेद का संबंध मानेंगे अर्थात हेतु हेतु में वृत्तित्व वृत्तित्व में प्रतियोगिता उसका अवच्छेद का संबंध

प्रतियोगिता का अवच्छेद संबंध है ये वृत्तित्व को पार होकर के हेतु में जाएगा हेतु जिस संबंध से रहता है तो ये रहेंगे हेतु जिस संबंध से रहता है हेतु जिस रहता है वृत्तित्व स्वरूप संबंध से रहेगा इसलिए युवक कोई भेद तो नहीं होगा किंतु हेतु अलग अलग समझ से रहेंगे हेतु जहां रहेगा जहां दिखाते हैं जैसे हेतु यहाँ पर्वत में दिखाते हैं तो संबंध हो जाएगा

वृद्धि तो, तो सर्वत्र स्वरूप संबंध से ही रहेगा वृद्धि तो, तो कोई जाति इत्यादि नहीं है ये सर्वत्र स्वरूप संबंध से रहेगा तो इसलिए उसको विचार में नहीं मिले तो क्या स्वरूप संबंध कहते हेतु हेतु वृत्ति एक ही चीज है साध्या भाव तो वृद्धि वृद्धि कौन है हेतु कहते

वृत्ति शब्द का अर्थ वर्तते यदि वृत्ति तो उसमें वृत्व वृत्ति होता है हेतु हेतु में तो नहीं आना चाहिए कहते हैं हेतु में तो अभाव आना चाहिए अभी वृत्तित्व हो गया प्रतियोगी वृत्तित्व में रहेगा प्रतियोगिता ये वृत्तित्व रहेगा हेतु में और हेतु जिस संबंध रहेगा उसको हम वृत्तित्व में रहने वाला प्रतियोगिता का अवच्छेद कर हैं

थोड़ा हम वितिक्रम कर जाते हैं क्यों उसके लिए हेतु देते हैं कि ये एक ही होगा सर्वत्र फिर संबंध देने का क्या लाभ हुआ जो सर्वत्र समान रहेगा वो विशेषण देकर के क्या लाभ है वृत्ति तो, तो मिलता है वो? तो कहीं तो हेतु हेतु में भी वृत्ति तो मिलता है ना जो मीनादी में वृत्ति तो मिलता है वो वृत्ति तो हेतु में नहीं रहना चाहिए अर्थात हेतु वृत्ति नहीं बनना चाहिए मीना वृत्ति है

तो मुग्न जैसा वृत्ति हुआ हेतु ऐसा वृत्ति नहीं होना चाहिए हेतु तो अगर वृत्ति हो जाता तो हेतु में वृत्तित्व तो आ जाता अवचिन्न तो तो नहीं होना चाहिए ना ना ओ वृत्तित्व तो को अवचिन्न अभी नहीं बना रहा। अभी तो तो रहे अभी संबंध हो गएगा वृत्तित्व अवच्छिन्न ना अभी वो विचार नहीं है

वृत्तित्व का अभाव अथवा वृत्तित्व का भाव वृत्तित्व भी अवचिन्न नहीं बन रहा है वृत्तित्व स्वयं एक पदार्थ है वो अवच्छेद का तो नहीं बन रहा है उसका भाव अथवा उसका अभाव हाँ तुम्हें? तो इसका अगर अभाव होगा तो फिर उसमें एक प्रतियोगी होगा मतलब वृत्तित्व प्रतियोगी हो जाएगा उसका प्रतियोगिता अर्थात तात्पर्य है इतना है कि

प्रतियोगिता रहेगा वृतित्व में किंतु तो अवच्छेद का संबंध लेते हैं वृत्तित्व जिस समय से रहता है वो नहीं वृतित्व जिसमें रहता है हेतु में वो जिस समय से रहता है ये है तो यहां तक लक्षण सुधार होने से क्या बनेगा बोले

वैधिकरण्य अवच्छिन्न वैधिकरण्य अवच्छिन्न तक आगे अवचिन्न कौन होता है वैधिकरण्य से अवचिन्न कौन होता है

यहां तक हुआ हेतु में रहेगा प्रतियोगी हेतु में रहेगा प्रतियोगी हेतु हो गया धूम उसमें रहेगा प्रतियोगी तो व्यक्तित्व और उसमें रहेगी प्रतियोगिता

में रहेगा क्योंकि आपका प्रतियोगी अभी कौन है उसमें है उसमें प्रतियोगिता अरे वृतित्व रहेगा हेतु में

आगे अनुमान वाक्य क्या है बने तभी इसमें साध्य कौन है धूमा साध्या भाव कहां मिलेगा श्रद्धा दिमा मिल जाएगा और वहां क ये अनुमान दे देगा पहले सिद्धांतिक पूर्व पक्षी को परीक्षा कर लेगा तो

पूर्व पक्ष कहेगा कि ठीक है धूमा भाव संध्या भाव शर्दादि में मिल जाएगा तरूपित तो बनी में वृत्ति हाँ तो पूर्व तो पक्ष इसको पहले दिखाएगा कि अयोग में है में अच्छा ठीक है हम लोग अब तक उसी प्रकार विचार करते थे ना इसलिए

सिद्धांति अगर अनुमान वाक्य देगा तो पूर्व पक्ष विचार करके कह दिया कि साध्या भाव अयोग्यलोक हो गया और निरूपित तो बन्ही में वृत्व आ गया इसलिए बन्ही का हेतु में व्याप्ति का लक्षण वृत्तित्व अभाव यह गया नहीं गया ये असद हेतु है लक्षण नहीं गया तो औसद हेतु है ऐसे पूर्व पक्ष कह दिया

सिद्धांत क्या कहेगा देखिए जलह्रद में जलह्रद तड़ाग कूप पुष्करिणी ये जितना सारे समुद्र ये सब साध्या भाव वाले हैं दुमा भाव वाले हैं तिरूपित तो तो बंधी में वृत्ति अभाव।, अभाव है सिद्धांत ये दोष दिखाया तब तो वृत्ति अभाव हो जाने से अर्थात अभी बंधी रूपक हेतु में आपका व्याप्ति लक्षण गए वृत्ति अभाव आ गे?

तो पूर्व पक्ष कहता है कि दुष्ट हेतु है सिद्धांत प्रमाण कर दिया सद हेतु है लक्षण जा रहा है तो जा रहा है दुष्ट हेतु में लक्षण जा रहा है व्यक्ति अभाव ये लक्षण है ये जा रहा है तो इतने स्थान पर ये जा रहा है पूर्व पक्ष कहता है कि अयोगलोक निरूपित ये लक्षण समन्वय नहीं हो रहा है सिद्धांत कहता है इतने स्थान पर ये लक्षण समन्वय हो रहा है

तो ये जो 200 दिखाता है सिद्धांति पूर्व पक्ष से उसका निराकरण करने के लिए कहेगा कि इतने स्थान पर व्यतित्व अभाव है एक स्थान पर व्यक्तित्व है तो सकल व्यतीत्व का अभाव दिन हुआ नहीं हुआ तो पूर्व पक्ष कहेगा कि सकल व्यतीत्व का अभाव हम कहना चाहते हैं जैसे वायु में रूपा अभाव है

रूपा भाव होने से कहेंगे रूपत्व छिन्न प्रतियोगिता का भाव कहेंगे तो अर्थात रूपा भाव माना जाएगा इसी प्रकार के यहां भी पूर्व पक्ष कहेगा कि किसका भाव दिखा रहे हैं किसका अभाव अभी धूम का भाव नहीं कर रहे

अभी कौन सा अभाव का विचार चल रहे हैं वृत्व अभाव अभी वृत्व अभाव सकल वृतित्व अभाव कहना चाहिए तो फिर कौन सा धर्म अवच्छेद का बनेगा वृतितात्व। वृतितात्व। वृत्तित्व तो तो तो तो कहते थे, थे हम तार कर देंगे तो वृतितात्व होगा तो सकल वृत्तित्व अभाव कहने के लिए हम कहेंगे वृतितात्व तत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये हम जोड़ेंगे

अर्थात तो एक जगह में भी अगर वृत्तित्व मिल जाएगा तो फिर सकल वृत्ित्व का अभाव हुआ नहीं हो? तो नहीं होने से कहते हैं कि तब ये लक्षण अर्थात दुष्ट हेतु ही ये सिद्ध कराएगा तो लक्षण में अभी जुड़ेंगे कि वृत्ति तत्व अवच्छन प्रतियोगिता का अभाव ये प्रतियोगिता का वृत्तित्व अभाव कहते थे उसमें और धर्म को अवच्छेद बनाएंगे अब यहाँ तक मिलाकर के लक्षण बोले

छेद का संबंध आवच्छिंद प्रतियोगिता अवच्छेद का अच्छा अभी आगे कहते हैं कि ये लक्षण बन जाने से अभी देखिए

जहां कूप तड़ाग इत्यादि में पूर्व पक्ष दिखा रहा था सिद्धांत दिखा रहा है कि यहाँ हेतु में वृत्तित्व अभाव आ जाता है तो अभी ये बन्ही रूपक हेतु में वृत्तित्व अभाव अभी अयोगलोक में नहीं आ पाया तो अयोगलोक में एक जागह में नहीं आ पाया तो सिद्धांत चार जागा में वृत्तित्व अभाव दिखाया था किंतु तो अयोगलोक निरूपित तो वृतित्व हो गया अभी

सिद्धांति कहेगा कि अयोगलोक में भी वृत्तित्व अभाव मिल जाएगा अगर मिल जाएगा तो फिर आप जो लक्षण जुड़ते हैं वृत्ति तत्व तो अवचिन्न प्रतियोगिता का अभाव तो फिर ये अयोगलोक में भी मिल जाएगा अयोगलोक में अभाव कैसा अभी सिद्धांति दिखाएगा देखिए अभी चैत्र मैत्र दो है दो है अभी चैत्र नहीं रहा

चैत्र मैत्र दोनों है अभी उभय विद्यमान है उद्यमान है अभी चैत्र नहीं रहा उभय है उभय नहीं है तो उभय अभाव है तो अभी चैत्र नहीं रहा तो वह अभाव हो गया अगर चैत्र है मैत्र नहीं रहा तो भी वह अभाव मिल जाएगा और चैत्र मैत्र दोनों ही नहीं रहे तो भी वह अभाव मिल जाएगा

अभी चैत्र होने पर भी अगर मैत्र नहीं है तो भी उभया भाव मिल जाएगा इस प्रकार हो जाएगा तो अभी चैत्रत्व तो ये भी एक प्रतियोगिता का अवच्छेद का बन जाएगा उभया भाव जो कहते हैं आपको तीन उपाय से मिलता है चैत्रत्व तो प्रतियोगिता का अवच्छेद का बनेगा तो भी बनेगा और उभय तो भी बनेगा क्योंकि ये सब उपाय से मिल सकता है इस प्रकार की अभी कहेंगे अयोग में आप

बंधी निरूपित वृत्तित्व है बोल करके कह देते हैं बंधी में वृत्तित्व तो आ गया अयोवलों को तो निरूपित बंधी में वृत्तित्व रहा किंतु बंधी में वृत्तित्व जलत्व उभय रहा बंधी में बंधी में वृत्तित्व तो है वृत्तित्व तो जलत्व तो उभय है बंधी मेंयव

निरुपी तो, तो, तो बनी में निरूपित तो वृत्तित्व रहा वृत्तित्व जलत्व रहेगा तो कहा रहेगा वो कभी बनी में रहेगा नहीं रहेगा तो कहेंगे आप वृतित्व और जलत्व क्यों कहते हैं वृतित्व जल कह देते हैं ये कहेंगे हम बनी में थोड़ा जल डाल देंगे ना तो बनी में जल वृत्व

तो इसलिए कहते हैं वृतित्व जलत्व तो ये दोनों नहीं रहेंगे क्योंकि जल अगर थोड़ा डाल देंगे बनी में तो बनी में जल नहीं है ऐसा जल है तो वृतित्व जल दोनों आ जाएंगे इसलिए जलत्व तो कहे ये प्रश्न हुआ था महाराजी वाणी मीडी तो। जल डाल देंगे तो इसलिए कहते हैं तो नृतित्व जलत्व तो ये दोनों नहीं होंगे मतलब वृत्तित्व होने पर भी वृत्तित्व जलत्व तो ये उभय नहीं होगा अभी वृत्तित्व जलत्व उभय

जलत्व नहीं रहा हुआ, उभय भाव मिल गया उभय भाव का प्रतियोगिता अवच्छेद वृत्तित्व भी हो जाएंगे वहां वृत्तित्व तो नहीं है जलत्व नहीं है प्रतियोगिता का अवच्छेद का कौन कौन बनेंगे जल तत्व और उभय और कौन तो अभी वहां वृत्तित्व तो है

फिर भी जलत्व तो नहीं होने से वृत्ति तत्व भी ये प्रतियोगिता का अवच्छेद बन गया तो आपको वृत्ति तत्व अवच्छिन प्रतियोगिता का मतलब प्रतियोगिता का अभाव मिल गया आपको चाहिए था ना वृत्ति तत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अभी वहाँ वृत्तित्व तो है फिर भी उसका अभाव तो मिल गया वृत्ति तत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव हो गया उभय अभाव का प्रतियोग अभी उभय अभाव है

यहाँ विशिष्ट नहीं है तो यह एक समूहालंबन है जैसा तो ये समूहालंबनों का अभाव कोई एक को, को लेकर के हो सकता है दूसरा को लेकर के हो सकता है उभय का अभाव से हो सकता है तो यहाँ यहाँ उभय अभाव हमको मिलता है उभय अभाव को प्रतियोगिता आवश्यक तीन हो सकते हैं

यह विशिष्ट विशेषण प्रकार की नहीं है यह तो के प्रकार समूह है तो इसलिए जलत्व नहीं रहने से उभय अभाव मिल गया और उभय अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद तो ये वृत्ति तत्व तो भी बन जाएगा तो बनने से आपको लक्षण में दिए थे वृत्ति तत्व तो अवच्छेन्द प्रतियोगिता का अभाव वो मिल गया तो मिलने से फिर लक्षण समन्वय हो गया अभी

ये दोष वारण करने के लिए हो जाएगा प्रतियोगिता का तो अभाव उभया भाव अभी हम कौन सा अभाव ले रहे हैं उभया भाव, भाव और उसका प्रतियोगिता का अवच्छेदक वृत्ति तत्व तो से अवच्छिन्न हो जाएगा क्योंकि ये वे एक अवच्छेद है जलत्व न न बन बंधी नहीं वृत्तिव और जलत्व बन में वृत्तित्व और जलत्व

दोनों तभी तो ये सब प्रतियोगिता अवच्छेद तो बन जाते हैं तो वहां तो होने पर भी तत्व तो अवच्छ प्रतियोगिता का अभाव मिल गया आपका लक्षण घटक हो गया तो फिर दोष हो गया अर्थात ये असधेतु था और आपका अभाव है तो अभाव प्राप्त हो गया लक्षण गया तो इसको बारण करने के लिए अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि आपका ये जो प्रतियोगिता हुआ

ये वृत्ति तत्व अवच्छिन्न भी हो रहा है वहां ब्रिति तो है फिर भी आपका प्रतियोगिता अवच्छेद को तत्व बन जाता है होने पर ये वृत्तित्व तो। किंतु जलत्व भी बन रहा है ना जलत्व तत्व तो। जलत्व तत्व तो भी और एक अवच्छेद है और उभयत्व तो भी एक अवच्छेद का है पूर्व पक्ष कहेगा कि केवल वृत्ति तत्व से अवच्छिन्न होना चाहिए इस से नहीं होना चाहिए इस प्रकार भी कहेगा

अभी आप इतर से हो जाता है इसलिए अर्थात आप उभय अभाव को नहीं ले पाएंगे वो उभय अभाव लेंगे तो इतर अवच्छिन्न हो जाएगा प्रतियोगिता तो इतर अनवच्छिन्न कहेगा ये जो वृत्ति तत्व से अवच्छिन्न होता है प्रतियोगिता का इतर अनवच्छिन्न और वृत्ति तत्व अवच्छिन्न ये जोड़ेंगे अभी जो आप बन में

वृत्ति तत्व तो अविन्न प्रतियोगिता का अभाव दिखा देते थे में वृत्तित्व अभाव है। अभाव में दिखा, दिखा रहा था सिद्धांति अभी फिर दिखा देगा अभी वृत्ति तत्व तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये बनी में मिल जाएगा बनी हुआ विद्यमान है बनी हुआ विद्यमान होने से बनी में वृत्तित्व है

तो ये वृतित्व तो वहां है वृतित्व तो होने पर भी सिद्धांति कहता है कि देखिए वृत्ति तो प्रतियोगिता का हो अर्थात वृत्तित्व नहीं है जैसा माना गया असतृत्व तुम्हें लक्षण गया तो फिर अतिव्याप्ति हो इसको वारण करने के लिए पूर्व पक्ष कहेगा इतर अवच्छिन्न नहीं होना चाहिए आपका यहां इतर अवच्छिन्न हो जाता है तो जैसे यहां ही यहाँ जोड़ता है ना इतर अवच्छिन्न नहीं होना चाहिए

जो हम साध्या भाव का विचार करने के लिए वेदिकरण में नाश में वहां ऐसे एक तो अगर प्रथम में आपको जोड़ देंगे मात्र अथवा नहीं होना चाहिए तब तो आपका ये आगे और नहीं लाना पड़ेगा इतना बड़ा नहीं होगा, इतना बड़ा। किंतु बुद्धि बैशाध्य फिर नहीं होगा ठीक है ओम शंकर शंकराचार्य केशव